संक्षिप्त महाभारत वन पर्व धर्मराज युधिष्ठिर का ब्राह्मणों से संवाद और सौनक जी का उपदेश वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय रात बीत गई पांडव नित्य कर्मों से निवृत्त हुए जब उन्होंने वन में जाने की तैयारी की तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा महात्माओं इस समय हमारा राज्य लक्ष्मी और सर्वस्त्र शत्रुओं ने छीन लिया है हम कंदमूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं इसलिए आप लोगों को वहां बड़ा कष्ट होगा इसलिए आप लोग अब अपने अपने अभीष को जाएँ ब्राह्मणों ने कहा राजन प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं हमें आप अपने पास रखने की कृपा कीजिए धर्मराज हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता न करें हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे वहां बड़े प्रेम से अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे जप करेंगे पूजा करेंगे उससे आपका कल्याण होगा वहां सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर बड़े सुख से वन में विचरेंगे धर्मराज ने कहा महात्माओं आप लोगों का कहना ठीक है मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूं, परंतु इस समय मेरे पास धन नहीं है इसलिए लाचारी है भला मैं यह बात कैसे देख सकूंगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें हाय हाय मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट होगा जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए तब आत्मज्ञानी सौनक ने उनसे कहा राजन अज्ञानी मनुष्यों के सम सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक तथा भय के अवसर आया करते हैं ज्ञानियों के सामने नहीं आप जैसे सतपुरुष ऐसे अवसरों से कर्म बंधन में नहीं पड़ते, ये तो सर्वदा मुक्त ही रहते हैं आपकी चित्रवृत्ति यम नियम आदि अष्टांग योग से परिपुष्ट है श्रुति और स्मृति के ज्ञान से संपन्न है आपकी जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है वह संपत्ति के नाश से अन्य वस्त्र के न मिलने से घोर से घोर विपत्ति के समय भी दुखी नहीं होता कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए यह बात कही थी आप उनके वचन सुनिए शरीर के दुख के चार कारण हैं रोग दुखद वस्तु का स्पर्श अधिक परिश्रम और अभिलषित वस्तु का न मिलना इन निमित्तों से मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुख भी शारीरिक दुःख का रूप धारण कर लेता है लोहे का गर्म गोला यदि धड़े के जल में डाल दिया जाए तो वह जल भी गर्म हो जाता है वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यसित हो जाता है इसलिए जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है मन के दुखी होने का कारण है स्नेह स्नेह के कारण ही मनुष्य विषयों में फंसता है और अनेकों प्रकार के दुख भोगने लगता है स्नेह के कारण ही दुख भय शोक आदि विकारों की प्राप्ति होती है स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है विषयों के चिंतन और राग से भी बढ़कर स्नेह ही है जैसे खोडर की आग सारे वृक्ष को जला डालती है वैसे ही थोड़ा सा भी राग धर्म और अर्थ का सत्यानाश कर देता है विषयों के न मिलने पर जो अपने को त्यागी कहता है वह त्यागी नहीं है वास्तव में सच्चा त्यागी तो वह है जो विषयों के मिलने पर भी उनमें दोष दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है विरक्त पुरुष द्वेष रहित भी होता है इसलिए उसे कभी कर्म बंधन में नहीं बंधना पड़ता जगत में मित्र और धन का संग्रह तो करना चाहिए परंतु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए विचार के द्वारा स्नेह का त्याग होता है जैसे कमल के दल पर जल अटल नहीं रह सकता वैसे ही विवेकी भगवत प्राप्ति के इच्छुक और आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त में स्नेह नहीं टिक सकता विषय के दर्शन से उसमें रमणी बुद्धि होती है फिर प्रियता मालूम होने लगती है उसे लेने की इच्छा होती है मिल जाने पर उसकी चाट लग जाती है और बार बार उसे पाने की तृष्णा होती है यह तृष्णा ही समस्त पापों का मूल है उद्वेग की जननी है अधर्म से पूर्ण और भयंकर है मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते बूढ़े होने पर भी यह बूढ़ी नहीं रहती। यह शरीर के साथ मिटने वाली बीमारी है इसका त्याग करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है जैसे लोहे के भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है वैसे ही प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके यह तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं कभी नहीं मिटती जैसे ईंधन अपनी ही आग से भस्म हो जाता है वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभ से ही नष्ट हो जाता है जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है वैसे ही धनी पुरुषों को राजा जल अग्नि छोर और कुटुम्ब का भय सदा ही बना रहता है जैसे मांस को आकाश में पक्षी भूमि पर हिंसक जीव और जल में मगर मच्छ खा जाते हैं वैसे ही धनित पुरुष के धन को भी सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा करते हैं मूर्खों की तो बात ही क्या बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए भी धन अनर्थ का ही कारण है वे धन से सिद्ध होने वाले फलों के लिए कर्म में लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करने में असमर्थ हो जाते हैं सभी प्रकार के धन लोभ मोह कंजूसी घमंड हेकड़ी भय और उद्वेग को बढ़ाने वाले हैं धन के पैदा करने में रक्षा करने में और खर्च करने में भी बड़ा दुख सहना पड़ता है धन के लिए लोग एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं यदि धन अपने आप इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है धन की चिंता करना अपना नाश करना है इसी से अज्ञानी सर्वदा असंतुष्ट रहते हैं और ज्ञानी संतुष्ट धन की प्यास कभी बूझती नहीं उसकी ओर से मुँह मोड़ लेना ही परम सुख है सच्चा संतोष ही परम शांति है धर्मराज जवानी सुंदरता जीवन रत्नों की राशि ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों का समागम सभी अनित्य है बुद्धिमान पुरुष इन्हें कभी नहीं चाहता इसलिए उचित यह है कि सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का परित्याग कर दे और त्याग करने के कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े प्रसन्नता से उठावे अब तक जगत में कोई भी संग्रही अपने संग्रह के कारण सुखी नहीं देखा गया है इसलिए धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं जो प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट है धर्म करने के लिए भी धन कमाने की अपेक्षा न कमाना ही अच्छा है जब अंत में कीचड़ को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाए धर्मराज इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत कीजिए यदि आप अपने धर्म पर अटल रहना चाहते हों तो धन की इच्छा सर्वथा त्यागने दें युधिष्ठिर ने कहा ब्राह्मणों मैं इसलिए धन नहीं चाहता कि उसका स्वयं उपभोग करूं मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण चाहता हूं मेरे चित्त में धन का लोक तनिक भी नहीं है महात्मन मैं पांडुवंशी गृहस्थ हूं ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण कैसे न करूँ गृहस्थ पुरुष के भोजन में सभी प्राणी हिस्सेदार हैं गृहस्थ के लिए यह धर्म है कि वह सन्यासी आदि उन लोगों को भोजन करावे जो अपने हाथ से अन्न नहीं पकाते सत्पुरुषों के घर में तिनकों के आसन बैठने के स्थान जल और मीठी बात का कभी अभाव नहीं होता दुखी को सोने के लिए सैया थके मांदे के लिए बैठने को आसन प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए यह सनातन धर्म है कि जो अपने पास आवे उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे मन से उसके प्रति सद्भाव करे वाणी से बोले और उठकर आसन दे अतिथि को आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिए जो गृहस्थ अग्निहोत्र गौ जाति वाले अतिथि भाई बंधु स्त्री पुत्र और सेवकों का सत्कार नहीं करता उसे वे डालते हैं गृहस्थ देवता और पितरों के लिए भोजन बनावे उन्हें अर्पण किए बिना अपने काम में नहीं लाना चाहिए कुत्ते चांडाल और पक्षियों के लिए भी निकाल दे यह बलि वैसुदेव कर्म है बलि वैसुदेव करके और दूसरों को खिलाकर खाना ही अमृत भोजन है अतिथियों को प्रेम की दृष्टि से देखे मन से उसका भला चाहे सत्य और मीठी वाणी से बोले हाथों से उसकी सेवा करे और जाने के समय उसके पीछे पीछे चले इसका नाम पंच दक्षिण यज्ञ है कोई अनजान मनुष्य थका माँदा मार्ग में चला आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेम से खिलाना पिलाना चाहिए यह महान पुण्य कार्य है जो पुर गृहश्रम में रहकर इस प्रकार का व्यवहार करता है वही अपने धर्म का पालन करता है हमारे जैसे गृहस्थ को आप इससे भिन्न धर्म का उपदेश कैसे कर रहे हैं शौनक जी ने कहा सचमुच इस जगत की चाल उल्टी है आप जैसे सतपुरुष दूसरों को खिलाए बिना स्वयं खाने पीने में संकोच करते हैं और दुष्ट लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का हक भी खा जाते हैं इंद्रियाँ बड़ी बलवान है मनुष्य उनके फंदे में फंस ऐसा मूढ़ हो जाता है कि उसे मार्ग कुमार्ग का ज्ञान नहीं रहता जिस समय इंद्रिय और विषयों का संयोग होता है उस समय पूर्वकालीन संस्कार मन के रूप में जागृत हो जाते हैं मन जिस इंद्रिय के विषय के पास जाता है उसी को भोगने के लिए उत्सुकता हो जाती है और प्रयत्न भी होने लगता है संकल्प से कामना उत्पन्न होती है और विषयों का सहयोग रहता ही है इन दोनों से पुरुष विवश हो जाता है और रूप के लोभ से पतिंगे के समान आग में गिर पड़ता है वह अपनी वासना के अनुसार रत्नेन्द्रिय और जन्नेन्द्र के भोगों में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि उसे अपने आप की भी याद नहीं रहती अज्ञान के कारण कामनाएं कामना पूर्ति होने पर तृष्णा तृष्णा के कारण अनेकों प्रकार के उचित अनुचित कर्म होने लगते हैं फिर तो कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकना अनिवार्य हो जाता है ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जलचर थलचल और नभचर प्राणियों में उसे चक्कर काटना पड़ता है यह गति तो बुद्धिहीन विषयाशक्त प्राणियों की होती है जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते हैं और जगत के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं उन बुद्धिमानों की बात सुनिए कर्म करो और कर्म छोड़ दो ये दोनों ही बातें वेधज्ञा है इसलिए कर्म के अधिकारी वेदज्ञा वेदाज्ञा समझ कर ही कर्म करे और उसका त्याग करने वाले भी वेदाज्ञा समझकर ही उसका त्याग करें कर्म करने और न करने का प्रवृत्ति और निवृत्ति का आग्रह अपनी बुद्धि के अभिमान पर नहीं करना चाहिए धर्म के आठ मार्ग हैं यज्ञ अध्ययन दान तपस्या सत्य क्षमा इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता इनमें पहले चार कर्मरूप हैं और पिछले चार मनोभाव रूप इनका अनुष्ठान भी कर्तव्य बुद्धि से अभिमान छोड़कर ही करना चाहिए जो लोग संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भली भांति इन नियमों का पालन करना चाहिए शुद्ध संकल्प इंद्रियों पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि व्रत गुरुदेव की सेवा भोजन की शुद्धि और नियमितता सत्शास्त्रों का पूर्वक स्वाध्याय कर्मफल का परित्याग और चित्त निरोध इन्हीं नियमों के पालन से बड़े बड़े देवता अपने अपने अधिकार में स्थित हैं धर्मराज आप भी इन डेमों और तपस्या के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए जिससे ब्राह्मणों के भरण पोषण की शक्ति प्राप्त हो जाए